आध्यात्मराण सुर पंचम सर्ग हनुमान राघवम प्रा दृष्टा निरामया आध्यात्मरामण सुंदरकांड पंचम सर्ग हनुमान हनुमारृष्टा सेतामया साष्टांगम प्रण प्रत्याग्रे रा पशा बरश्वर कुशल प्राह राजेन्द्र जानकी ताम शुचा अशोकवणिक मध्य शिंशुपा मूलमाश्रिता राक्षसीं पर्वता निराह राषा प्रभो हा राी राम सोच मलिना एकी मैं दृष्टा सनराश्वासीताशुभा वृक्षशाखा स्थित सूक्ष्मेण ते कथा जन्मारवाद्यथकाग तथा दसानेन हरण जानक्याग्रीवेण मैत्री बार्णन थ दैदेग्रीन विसर्जिता महाबलाम महा सो जीत काशीन गताे वै तेको गता। अहम् सुग्रीवस सचिव दासोहम राघव से ही हनुमान जी ने पहले से रघुनाथ जी को और फिर वान राजग्रीव को शास्त्रांत नाम कर श्री रामचंद्र जी से कहा मैं सीता जी को सकुशल देख आया हूँ हे राजेंद्र शोकमग्ना जानकी जी ने आपको अपना कुशल समाचार सुनाने के लिए कहा है वे अशोक वाटिका के बीच में शिंशा वृक्ष के तले बैठी हैं और हे प्रभु सदा राक्षसियों से घिरी रहती है अन्न जल छोड़ देने के कारण वे अत्यंत दुर्बल हो गई हैं और निरंतर हाराम हाराम कहकर शोक करती रहती हैं उनके वस्त्र मलिन हो गए हैं तथा बालों की मिलकर एक वेणी हो गई है ऐसी अवस्था में मैंने सीता जी को देखा और धीरे धीरे उन्हें ढाढ़ बंधाया वहाँ जाकर पहले मैंने सूक्ष्म रूप से वृक्ष की पत्तों में छिपे छिपे संक्षेप में आपकी सब कथा सुनाई जिस प्रकार जन्म से लेकर आपका दंडकारण्य में आना हुआ आपकी अनुपस्थिति में रावण ने सीता जी को हरा तथा जिस प्रकार सुग्रीव से मित्रता कर आपने बाली को मारा वह सब सुन सुना कर फिर मैंने कहा कि सुग्रीव द्वारा सीता जी की खोज के लिए भेजे हुए बड़े बलवान पराक्रमी और विजयशाली वानरगण सब दिशाओं में गए हैं और उनमें से एक रघुनाथ जी का दास यहाँ आया हूं भाग्यवश मैंने जानक जी को देख लिया अतः मेरा प्रयास सफल हो गया क्षण कें वहाँ कण पीयूश श्रावित मे शुभा यदि सत्तं तथा जातु मददर्शनपथम तो सनराकार सूक्ष्मेण जानकी प्रणम्य प्राजलिर्भूरा दुष्टोहम सीतया कष्ट इदे बहु विस्तर मेरा यह कथन सुनकर सीता जी के नेत्र खिल उठे और वे कहने लगी मुझे ये कर्णामृत रूप शुभ संवाद किसने सुनाया है यदि यह सब सत्य है मुझे भ्रम नहीं हुआ है तो इस संवाद को सुनाने वाला मेरे सामने आवे हे प्रभो तब मैं सूक्ष्म रूप से बंदर के आकार में उनके सामने उपस्थित हुआ और दूर ही से प्रणाम कर हाथ जोड़ कर, खड़ा हो गया जानकी जी ने मुझसे तुम कौन हो इत्यादि बहुत सी बातें मन और हे शत्रुदमन मैंने उन्हें क्रमशः सब बातें बतला दी इसके पश्चात मैंने उन्हें आपकी दीपी अंगूठी निवेदन की तेन माती स्वस्थ वचनम चेदमब्रवीत यथा दृष्टास्म हनुमं पीड़्यम दिवानी राक्षसी न तैर्जन तत्सव कत राघवै मोक्रामी तचिता परिता इससे इस उन्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास हो गया और वे मुझसे इस प्रकार करने लगी हनुमन जिस प्रकार इन राक्षसियों के त्रास से तुमने मुझे हरने से दुख उठाते देखा है वह सब्जियों का त्यों रघुनाथ जी को सुना देना मैंने कहा देवी रघुनाथ जी भी तुम्हारी ही चिंता से ग्रस्त रहते हैं और तुम्हारा समाचार न मिलने से रात दिन तुम्हारी ही चिंता करते रहते हैं सुग्रीवेण स लक्ष्मण वाण राणी कपयी साधम आगमिष्य रावण शकुल देहि और और से सुनते ही सुग्रीव लक्ष्मण सेनापतियों के साथ तुम्हारे पास आएंगे तथा रावण को कुटुंब सहित मारकर तुम्हें अपनी राजधानी अयोध्या ले जाएंगे हे देवी तुम मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जिससे भगवान मेरा विश्वास करे